श्रीपुराण वायवीय संहिता पूर्वखंड प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूर्यजी के द्वारा कथा का आरम्भ विद्यास्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ व्यासवाच उच नम शिवाय सोमाय शू नव प्रधान पुरुषेषा सर्गस्त्यंत हेतव शक्तिर प्रतिमा य ऐश्वर्य चाव स्वामी च विभुत्म चमज विश्वर्माण शाश्वत महादेव महात्मा प्रजावी शरण शिवम व्यास जी कहते हैं जो जगत की सृष्टि पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं उन प्रमसगण पुत्र तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है जिनकी शक्ति की कही तुलना नहीं है जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है उन विश्व स्रष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है तथा जो ब्रह्म का मार्ग है उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्य परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया वहां क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक त्रिकालवेदता उत्तम नीति की ज्ञाता तथा क्रांत विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूर्यी उस स्थान पर आए सूर्यजी को आते देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा उन्होंने उनसे सांत्वनापूर्ण मधुर बातें कर, कर उनकी जोग्य पूजा की मुनियों द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके सूर जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही ऋषि बोले शिवभक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभाग रोम हर्षण जी आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहां पधारे हैं तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित न हो आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहां आ गए हैं अतः अब हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहां से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए इसलिए आप हमें शीघ्र पवित्र पुराण सुनाए जो अत्यंत श्रवणीय उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार सर्वस्व से संपन्न हो वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब सूर्य जी ने मधुर न्याय युक्त एवं शुभ वचनों से उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया सूर्य जी ने कहा महर्षियों आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर कृपा की है ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूँगा अब मैं महादेव जी देवी पार्वती कुमारस्कंद गणेश जी नंदी तथा सत्यवती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूँगा जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है विद्या के संपूर्ण स्थानों का पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने छह वेदांग चार वेद मीमांसा विस्तृत न्यायशास्त्र पुराण और धर्मशास्त्र ये चौदह विद्याएं हैं इनके साथ आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्व वेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं अठारह हो जाती हैं इन अठारह विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न है इन सबके निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूल शिव हैं ऐसा श्रुति का कथन है संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विश्वयोनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली ये सब विद्याएँ थीं उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्रीहरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की देव भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा के शिष्ट के विस्तार कार्य में लगे तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को ही स्मरण किया और उन्हें को वे प्रकाश मिलाए। लाए पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके चार मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ फिर उन्हीं मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई